शांतिष, शांतिष, शांति शा शांति शा शानिषति शांति हम धर्मग्रंथ वेद की चर्चा कर रहे हैं और वेद में धर्म किसे कहा है उसका विचार करते हुए वेद का जो समर्थन करने वाले वेद का व्याख्यान करने वाले ग्रंथ उन्होंने धर्म की कैसी चर्चा की है उसका वेद से किस प्रकार संबंध है ये हम देख रहे हैं इस प्रसंग में हमने प्रसिद्ध मनु के धर्म का जो लक्षण है मनु महाराज ने धर्म का लक्षण जिस तरह से बताया है उस पर हम विचार कर रहे हैं मनु महाराज ने धृति क्षमा दमोस्ते यौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या विद्यासत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षण अर्थात जीवन में जिसके दस बातें हों वो व्यक्ति धार्मिक होता है अर्थात जिसके अंदर धैर्य है वो धार्मिक है जिसके अंदर सहनशीलता है वो धार्मिक है जो अपने पर नियंत्रण रख सकता है अपने भावों को सहज बौद्धिक बना सकता है वो धार्मिक है जो व्यक्ति दूसरों की वस्तुओं पर दृष्टि नहीं रखता लोभ नहीं रखता उनको लेना नहीं चाहता वो व्यक्ति धार्मिक है जो व्यक्ति पवित्रता शुद्धता पर ध्यान रखता है जो शरीर स्थान वस्त्र विचार इन सबकी पवित्रता करता है वो धार्मिक है जो इंद्रियों के विषयों को नियंत्रित रख सकता है वो व्यक्ति धार्मिक है जो व्यक्ति बुद्धिमान है विवेक है उस वह व्यक्ति धार्मिक है जिसके पास विविध प्रकार का ज्ञान विज्ञान है वो व्यक्ति धार्मिक है तो ये सब प्रक्रिया हमने पीछे देखी और उसी क्रम में जो आगे की बात है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं और उसकी चर्चा में जो बात है वो ये जो पहला लक्षण था धृति क्षमा दम अस्तेय धृति क्षमा दमोस्ते और उसके बाद अस्तेम के धी विद्या सत्यम क्रोधो और शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम और अक्रोध अंतिम दो रूप बचते हैं उसमें सब स्थान है सत्य ये बहुत व्यापक शब्द है और यदि केवल एक ही शब्द को ले लें तो बाकी सब के सब का समावेश भी इसमें ही हो जाता है लेकिन सभी को महत्व देते हुए इसको भी गिना है कहते हैं जो व्यक्ति सत्य का आग्रही होता है सत्य से प्रेम करता है सत्य का व्यवहार करता है सत्य विचार वाणी करता है वो व्यक्ति धार्मिक है और प्रारंभ में हमने देखा था कि सत्य और धर्म में कोई बहुत अंतर नहीं है सत्य और धर्म में केवल इतना अंतर है कि जो विचार की स्थिति है सिद्धांत की स्थिति है हम उसे सत्य कहते हैं और जो सत्य को जब व्यवहार में आचार में लाते हैं तो उसे धर्म कहते हैं इसके लिए हमने पीछे दो उदाहरण भी दिए थे ऋषि कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर तो जो बोला जा रहा है सोचा जा रहा है कहा जा रहा है वो सत्य है अर्थात वो जैसा होना चाहिए वैसा यदि कहा गया है जो वस्तु जैसी है जैसा उसकी जानकारी है जिसका उसको जितना पता है उसको उसी रूप में न घटा कर न बढ़ा कर जो उचित है वैसा कहता है ये सत्य है और जब उसको आचरण में लाता है उस पर व्यवहार करता है दूसरों के साथ उससे संबंध बनाता है तो वो धर्म है तो यहाँ पर कहा सत्य कि धर्म जो है वो सत्य के बिना नहीं चल सकता और ये बात ऋषि दयान के एक वाक्य से हमने समझी थी ऋषि दयान सत्य और धर्म को अलग नहीं करते वो कहते हैं सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करने के करके करने चाहिए जो काम सत्य है वही धर्म है और जो धर्म है वही सत्य है अंतर स्थान और परिस्थिति का है एक को हम शब्दों से व्यक्त करते हैं दूसरों को हम अपने व्यवहार से प्रकट करते हैं तो ये जो सत्य है ये वास्तव में धर्म का सबसे बड़ा आधार है मूल है इसलिए जिसको जो सत्यवादी होता है जो सत्य बोलता है जो ईमानदार होता है हम उसे धार्मिक कहते हैं और जो जिसे हम धार्मिक जानते और समझते हैं हम ये सोचते हैं कि ये ईमानदार भी होगा सत्यवादी भी होगा उपकारी भी होगा दूसरों का हित करने वाला भी होगा हमारी ऐसी धारणा बनती है क्योंकि नियम क्या है कि हम आज जिसको धार्मिक कहते हैं वो बाहर के चिन्हों से कहते हैं हम अलग अलग मान्यताओं को धर्म मानते हैं और उसके आधार पर अलग अलग मान्यताओं को पहचान जो दी गई है वो जो बाह्य पहचान है वो उसके चिन्ह हैं हम उसके कारण से उसको धर्म मानते हैं एक ईसाई जो है वो एक क्रॉस को लटका के घूमता है तो हम उसे धार्मिक कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो जो ईसाइत के बाइबिल के उसकी परंपरा के धर्म हैं विचार हैं उनको ये स्वीकार करता है और ये धार्मिक है एक मुसलमान दाढ़ी है टोपी है कुछ कपड़े हैं या जो भी चिन्ह हैं उनसे वो ये प्रकट होता है कि ये इस विचारधारा को मानता है ये विचारधारा धर्म है इसलिए ये व्यक्ति धार्मिक है इसी तरह कोई हिंदू है कोई तिलक लगा रहा है कोई माला पहन रहा है कोई किसी तरह के कपड़े पहन रहा है रामनामी ओढ़ रहा है कोई जप कर रहा है तो इन सब चीज़ों से व्रत से उपवास से हम समझते हैं कि ये व्यक्ति उन चीज़ों को मानता है और वो धर्म की विशेषताएं हैं इसलिए ये व्यक्ति धार्मिक है और ये व्यक्ति इस तरह के चिन्ह करता है तो ऐसे ऐसे काम भी ये करता होगा जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पर जिसे धर्म कहा है वो सत्य को कहा है तो ऐसी स्थिति में इसका कोई बाह्य चिन्ह तो नहीं हो सकता कोई व्यक्ति सत्यवादी है ये उससे आशा की जाती है वो धार्मिक चिन्ह धारण करता है तो भी ये सत्य बोलेगा इसी आशा मात्र है वो चिन्ह लगाने मात्र से धार्मिक नहीं होता इसलिए संस्कृत में एक उक्ति भी बनी है ना लिंगम धर्म कारणम लिंगम चिन्ह को कहते हैं पहचान को कहते हैं वो धार्मिक होने का कसौटी नहीं है वो धार्मिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन लोग समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा होना चाहिए लेकिन सत्य का चिन्ह से कोई संबंध नहीं उपनिषद कार्य भी ऋषि दयानंद की इस पंक्ति को ऐसे के ऐसे ही कहता है हम देख सकते हैं कि दोनों में कितनी समानता है सत्यम वदनतम आहु धर्मम चरितीति धर्मम चरंतम आहु सत्यम वदतीति चांदव्य उपनिषद में कहा गया है जो व्यक्ति सत्यवादी होता है सत्य व्यवहार करने वाला होता है लोग उसे धार्मिक कहते हैं और जो धार्मिक होता है धर्माचरण करता है उससे सत्यवादी की की अपेक्षा की जाती है वो सच ही बोलता है इसलिए सच बोलने वाला धार्मिक होता है और धार्मिक आचरण करने वाला ईमानदार और सच्चा होता है तो इसलिए सत्य हमारे जीवन की बहुत बड़ी आधारशिला है हमारे धार्मिक जीवन का मुख्य आधार है तो यहाँ पर कहा कि भाई जो सत्याचरण करता है वही व्यक्ति धार्मिक है तो धार्मिक होना और सत्याचरण करना शास्त्र के हिसाब से दो तो अलग अलग चीज़ नहीं है दोनों एक ही बात है तो इस दृष्टि से मनु महाराज ने नौवें धर्म के लक्षण के रूप में सत्य की स्थापना की है और एक जो परिभाषा है जैसा कि हमने पहले प्रारंभ में आपसे निवेदन किया था कि ऋषि दयानंद कहते हैं धर्म वो है जिससे संसार में कोई भी बुद्धिमान आदमी इनकार न कर सके समझदार आदमी जिसका विरोध न कर सके वो धर्म है चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो चाहे यहूदी हो चाहे बौद्ध हो चाहे जैन कोई भी हो सकता है लेकिन वो जिस वस्तु को सब मिलकर एक मत से स्वीकार करते हैं उसे धर्म कहा जा सकता है वही धर्म होता है उसी मान्य करना चाहिए उन्हीं में से वैसे ये जितनी बातें बताई हैं दस की दस वो सब उसी में आती हैं और विशेष रूप से जो सत्य है इसको सभी स्वीकार करते हैं सभी लोग मानते हैं कि मनुष्य को सत्य ही जानना चाहिए सत्य ही कहना चाहिए और सत्य का आचरण ही करना चाहिए तो ये सत्य हमारे जीवन के आधार है इसमें एक रोचक चीज है रोचक बात है और रोचक बात यह है कि हम जो जैसा है उसको वैसा कह दें ये सोचकर कि यह सत्य है तो झगड़ा भी हो जाएगा आप किसी व्यक्ति को सामान्य रूप में जो दिखता नहीं है जिसको दिखाई नहीं देता है उसको अंधा कहा जाता है लेकिन किसी को आप अंधा कहकर बुला नहीं सकते या अंधा कहकर संबोधित नहीं कर सकते यदि आप ऐसा करेंगे तो आप सत्य तो बोल रहे होंगे लेकिन वो सत्य परिणाम को ठीक देने वाला नहीं होगा इसलिए परिणाम यदि ठीक नहीं हुआ तो उसको भी सत्य की कोटी में नहीं गिना जाता सत्य जो है वो भी ठीक है सत्य जो कहा जा रहा है वो भी ठीक है लेकिन उसका परिणाम भी वैसा ही अनुकूल होना चाहिए तभी वो सत्य की कसौटी पर पूरा उतरता है जो लोग ये समझते हैं कि सत्य को जैसा है वैसा कह दिया जाए और वो सत्य है इसलिए स्वीकार्य हो जाए ऐसा सब लोग स्वीकार नहीं कर पाते उनका सामर्थ्य नहीं होता इसलिए हमारे मनु महाराज ने एक पंक्ति और लिखी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम तो नानृतम ब्रूयात ऐश धर्म सनातन सत्य कड़वा होता है सत्य स्पष्ट होता है सत्य में किसी के प्रति कोई बचाव नहीं दिखाई देता है इसलिए हम सत्य बोलने वाले से भी डरते हैं सत्य से भी डरते हैं स्वयं भी सत्य कहने से डरते हैं यदि कोई हमको सत्य कहता है तो वो कितना भी ठीक कहता हो लेकिन हमें बुरा लगता है हम किसी को कितना भी ठीक कहते हैं लेकिन यदि सत्य के नाते कहना चाहते हैं तो वो उसे स्वीकार्य नहीं होता है इसलिए ऋषि जो ने परिभाषा की है उसमें दो बातों को बड़े तुलनात्मक ढंग से रखा है आदमी यदि प्रिय जो अच्छा लगे वो बोलना चाहता है तो अनिवार्य नहीं है कि वो सत्य हो ज़्यादा संभावना ये है कि वो असत्य है आप एक कंजूस आदमी को दानशील कहें धर्मात्मा कहें पुण्यात्मा कहें सब पर दान की वर्षा करने वाला कहें वो उसे अच्छा तो लग सकता है लेकिन ये झूठ है लेकिन किसी आदमी को आप कंजूस है ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप मंच पर उसका सम्मान ये करें कि ये हमारे नगर के सबसे बड़े कंजूस आदमी हैं ऐसा कह के आप उसका सम्मान भी नहीं कर सकते तो ऐसी परिस्थिति में क्या व्यवहार होना चाहिए हमें क्या सत्य छोड़ देना चाहिए या असत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए या दुख को सहना चाहिए या दुख के निराकरण का उपाय करना चाहिए इसके लिए मनु महाराज कहते हैं सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात आप सत्य तो अवश्य बोलिए लेकिन सत्य को ऐसा बोलिए कि वो दूसरे को बुरा न लगे उसको अपमानित करने वाला न लगे उसको दुख या ठेस पहुंचाने वाला न लगे तो इसलिए सत्य को प्रिय बोलना चाहिए मधुर बनाकर अच्छा बनाकर बोलना चाहिए सत्यम्ब्रुयात प्रियम्बरु यात सत्य भी बोले लेकिन वो प्रिय भी बोले अब इसके उल्टा जो है वो नहीं करने के लिए कहा गया है वो नहीं करने के लिए क्या कहा गया है सत्यम ब्रूयात यात प्रियम ब्रुयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम सत्य को कटु बना करके न बोले सत्य को अप्रिय बना करके न बोले और प्रियम तू नानितम ब्रूयात लेकिन प्रिय बोलने के चक्कर में झूठ न बोले हाँ उसको प्रसन्न करने के लिए चापलूसी न करें उसकी व्यर्थ की प्रशंसा न करें तो ऐसा जो व्यवहार हो वो संतुलित व्यवहार ही सत्य की श्रेणी में आता है शास्त्र ने एक स्थान पर लिखा है कि जिसका परिणाम हितकारक नहीं है वो सत्य की श्रेणी में नहीं आता इसलिए आप किसी मरी रोगी को देखकर ये नहीं कह सकते अरे ये तो मरने वाला है आप रोगी को ये नहीं कह सकते तेरा रोग बहुत बढ़ा हुआ है तो मर जाएगा जल्दी बल्कि कितना भी रोग बढ़ा हुआ हो चाहे वो आज ही मरने वाला हो उसको आश्वस्त किया जाता है उसको ये विश्वास दिलाया जाता है तू तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा तेरा रोग ठीक हो जाएगा कोई घबराने की बात नहीं है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ऐसा करने से रोगी के अंदर एक आत्मविश्वास जागता है उसके अंदर मनोबल बढ़ता है उस मनोबल के द्वारा वो और अधिक समय तक जीवित रहता है जो ऐसे सत्यवादी हैं जो यथार्थ कहने की इच्छा रखते हैं वो इस धरातल पर असत्य की श्रेणी में आ जाते हैं ये सत्य सत्य नहीं है कि आप उसे कहें कि आप मरेंगे आपका तो जेल हो जाएगी आपका तो बुरा होगा आपका तो ये होगा आपकी तो मृत्यु होगी इसको सत्य नहीं कहते शास्त्र ये कहता है सत्य वो है जिसका परिणाम भी हितकर हो तो जो कहा जाए उसमें यथार्थता हो कहने के प्रकार में सौजन्य हो सौम्यता हो सद्भाव हो और कहने के बाद उसका जो परिणाम हो वो जो अपेक्षित है जो धर्म का होना चाहिए वही हो ये जो कसौटी है ये कसौटी सत्य की है इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि सत्य धर्म का लक्षण है धर्म सत्य पर आधारित है क्योंकि धार्मिक होने का परिणाम सुखी होना होता है धार्मिक होने का परिणाम अच्छा होना होता है धार्मिक होने का परिणाम दूसरे के लिए कल्याणकर होना होता है तो ऐसी स्थिति में आपका सत्य इस तरह का सत्य नहीं होगा कि वो दूसरे को कष्ट पहुँचाए या दूसरे को हानि दे दूसरे को दुख दे तो ये तभी धर्म का लक्षण बन सकता है इसलिए मनु महाराज ने कहा है धृति क्षमा दमोस्ते निग्रह, धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म पृथ्वी र्व शांति शांति शांति शामा शांतिरे ओ शांति शांति शा